महाभारत महाभारतद्रोणपर्व पंचनवत्कशतमोध्याय अस्वस्था के, के क्रोधपूर्ण उद्गार और उसके द्वारा नारायण प्रागट्य संजय उवाच सदमान हित श्रुवा पितर पापकर्मण वापीणा द्रोणी रोषेण नृषभ संजय कहते हैं नरश्रेष्ठ पापी दृष्ट दुम्न ने मेरे पिता को छल से मार डाला है यह सुनकर अश्वस्था के नेत्रों में आंसू भराए फिर वह रोष से जल उठा तस्य से राजेन्द्र वपुर दीप्त अदृश्यत अंत कस्य भूता पर राजेंद्र जैसे प्रलय काल में समस्त प्राणियों के संहार की इच्छा वाले यमराज का तेजोमय शरीर प्रज्वलित हो उठता है उसी प्रकार वहां देखा गया कि क्रोध से भरे हुए अस्वस्थामा का शरीर तमतमा उठा है अस्त्रपुर्ण तथो नेत्र पुनः पुनः वाचकोपाह दुर्योधनम इदम वचः अपने आंसू भरे नेत्रों को बारम्बार पोच क्रोध से लंबी सांस खींचते अस्वस्थ दुर्योधन से इस प्रकार कहा राजन मेरे पिता ने जिस प्रकार डाल दिया जिस तरह उन नीचो ने उन्हें मर डाला तथा धर्म का ढोंग रचने वाले युधिष्ठिर ने जो पाप किया है वह सब मुझे मालूम हो गया अनार्यम अनाशंस च धर्मपुत्र से युद्धे प्रवृत्ता ध्रुव जयपराजयद्राजन्म बधस्तत्र प्रशस्य धर्मपुत्र युधिठिर्ण नीचकर्म मैंने सुन लिया राज जो लोग युद्ध में प्रवित्त होते हैं उन्हें विजय और पराजय अवश्य प्राप्त होती है परन्तु युद्ध में होने वाले वध की अधिक प्रशंसा की गई है वधो संग्रामे भवे न स दुखा तथा धृष्टो संग्राम में जूझते हुए वीर को यदि न्यायानुकूल वध प्राप्त हो जाए तो वह दुख का कारण नहीं होता क्योंकि दुझो ने युद्ध के इस परिणाम को देखा है गत स वीर का पिता ममन संशय न शोच पुरुषा निधनम ग इसमें संशय नहीं कि मेरे पिता को को प्राप्त हुए हैं। उस समय वे मारे गए। इस बात लेकर पश्यताम सर्व सैन्य राम तन बे मरमाणि परंतु धर्म में तत्पर रहने पर भी जो समस्त सैनिकों के देखते देखते उनका केस पकड़ा गया वह अपमान ही मेरे मर्म स्थानों को विदीर्ण किए देता है मई जीवीता के सग्रहतवान कथम करते पुत्र मेरे जीते जी यदि पिता को अपने केस पकड़े जाने का अपमान पूर्ण कष्ट उठाना पड़ा तब दूसरे पुत्रवान पुरुष किसलिए पुत्रों की अभिलाषा करेंगे काम तो धर्षा बाल्यन वा पुनः विधर्म कारण परिभव पार्श तेह महदाधर्म च दुरात्मु सुधारूढ़ काम क्रोध अज्ञान हर्ष अथवा बालोचित चपलता के कारण धर्म के विरुद्ध कार्य करते तथा श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान कर बैठते हैं क्रूर एवं दुरात्मा पुत्र ने निश्चय ही मेरे अवहेलना करके यह महान पापकर्म कर डाला है अतः अत उत्धुम को उस पाप का अत्यंत भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा अकार्यम परम्प मिथ्यावादी च पांडव योजस छदाचार्य शस्त्र संदा तूमिपाशतिशोत साथ ही मिथ्यावादी पांडपुत्र युधिष्ठिर को भी या अत्यंत नीच कर्म करने के कारण इसका दारुण परिणाम देखना पड़ेगा जिसने छल करके आचार्य से उस समय शस्त्र दिया था यह धर्मराज धर्मराजिष्ठिर का रक्त आज यह पृथ्वी पिएगी शपे सत्यन कौरभ्य सर्वपाल जीवे कथन चल सर्वोपाय मैं अपने यज्ञ आदि और वापी निर्माण कर्मों की हूं कि समस्त का किए बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकूँगा सभी उपायों से पांचालों को मार डालने का प्रयत्न करूँगा धृष्टुम चमरे मृदुना दारुण समर में पापाचारी कोद्र पुत्र मानवा प्रेत्यच चे संयंते महतो भयात कुरुनंदन पांचालों का वध करके ही मैं शांति पा पुर सिंह मनुष्य इसीलिए पुत्रों की इच्छा करते हैं कि वे प्राप्त होने पर यह लोक और परलोक में भी महान भय से रक्षा करेगा पिता प्राप्ता काशे पुत्रे सह प्रतीकाश्य जीवति मेरे पिता ने मुझे पर्वत शरी पुत्र और शिष्य के जीते जी बंधुहीन की भांति वह दुर्वस्था प्राप्त की है धिकमास्त्राणी दिव्याणी दिग्बाक्रम दिग यम द्रोण सुत प्राप्य केश ग्रहम मेरे दिव्यास्त्रों को धिक्कार है मेरे इन दोनों भुजाओं को धिक्कार है तथा मेरे पराक्रम को धिक्कार है जबकि मेरे जैसे पुत्र को पाकर आचार्य द्रोण ने केसग्रहण का अपमान उठाया स तथा हम यथा भरत करलोक परश्रेष्ठ अब मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे परलोक में गए हुए पिता के ऋण से मुक्त हो सकूँ आर्यन वक्त स्तुतिरात्म पिता वक्षा्यद्यपि श्रेष्ठ पुरुष को कभी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए तथापि अपने पिता के वध को न सह सकने के कारण आज मैं यहाँ अपने पुरुषार्थ का वर्णन कर रहा हूँ अद्य पश्यंत में वृं पांडवा सजनार्जना युगांतम आज मैं सारी सेनाओं को हुआ काल का दृश्य उपस्थित करूंगा अतः आज से समस्त पांडव मेरा पराक्रम रणभूमि में रथ पर बैठे हुए मुझ अस्वस्थामा को न तो देवता न गंधर्व न असुर न राक्षस और न कोई श्रेष्ठ मानववीर ही परास्त कर सकते हैं मदन जो नोकेजुनाद्वास्त्रित्व अहम हिज्वलता मध्य मयूखा न इवांशु प्रयोग इस संसार में या अर्जुन से बढ़कर दूसरा कोई कहीं नहीं है आज मैं शत्रु के सेना में घुसकर प्रकाशमान अंशधारियों के बीच अंशमाली सूर्य के समान लपता हुआ तपता हुआ देव निर्मित अस्त्रों का प्रयोग करूंगा करूँगा मत प्रयोक्ता महा हवे दर्शयत सरावर प्रमथिष्यंति पांडवा आज महासमर में धनुष्य मेरे द्वारा छोड़े हुए बाण मेरा महान पराक्रम दिखाते हुए पांडव योद्वाओं को मत डालेंगे अद्य सर्वादिशो राज आवृताह राजन जैसे बरसते हुए जलधाराओं से संपूर्ण ढक जाती है, उसी दिशाओं को आच्छादित हुई देखेंगे विकिरण सर जाली सर्वतो भैर वत्रुनपात श्यामी महावात इव द्रुम जैसे आंधी वृक्षों को गिरा देती है उसी प्रकार मैं सब और बाण समूहों की वर्षा करके भयंकर गर्जना करने वाले शत्रुओं को मार गिराऊंगा न जनार्दन नीम से नो न च राजा युधि नुरात्मा सो न चिखंडी ना संकल्पम संकल्पमिवर्तनम आज मैं जिस अस्त्र का प्रयोग करूंगा उसे न अर्जुन जानते न श्रीकृष्ण धीमसेन नकुल और राजा युधि को भी उसका पता नहीं है वह दुरात्मा धृष्ट शिखंडी और सात्विकी भी उसके ज्ञान से शून्य है वह तो प्रयोग और सहित केवल मेरे ही पास है नारायण अजमे पिता प्रणम्य विधिपूर्वक दत्तो ब्रह्म उपस्थित तम स्वयं प्रतिगृहयाथ भगवान सरम द अह mm -hmm. बपरे पिता में परम अस्त्र नारायण तथा काल की बात है मेरे पिता ने भगवान नारायण को प्रणाम करके उन्हें विधिपूर्वक वेद स्वरूप उपहार समर्पित किया वैदिक मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति की भगवान ने स्वयं उपस्थित होकर वह उपहार ग्रहण किया और पिता को वर दिया मेरे पिता ने वर के रूप में उनसे सर्वोत्तम नारायणास्त्र की याचना की अथैण अब्रविद्राजन भगवान सतम भवितात्तम न्य क्युदे नर क्वचे न सा ब्रह्मण प्रयोक्त कथ ने तदस्त्र बधाचत्रो निवर्त राजन तब देवश्रेष्ठ भगवान नारायण ने वह अस्त्र देकर उनसे इस प्रकार कहा ब्रह्मन, अब युद्ध में तुम्हारी करने वाला दूसरा कोई मनुष्य कहीं नहीं रह जाएगा परंतु तुम्हें सहसा इसका प्रयोग किसी तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अस्त्र शत्रु का वध के बिना पीछे नहीं लौटता है न न चप्य ज्ञात कम नभो अवध्यम अभी हनयाधि तस्माई तत्जये प्रभो यह नहीं जाना जा सकता कि यह अस्त्र किसको नहीं मारेगा यह अवध्य का भी वध कर सकता है अतः सहसा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए अथ संख्ये रथ च विसर्जनम प्रयाचतां च एते योगा सर्वथा प्रयाचता तो शत्रुणाम पर अवध्यान पीड़े शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोण युद्धभूमि में रथ छोड़कर उतर जाना अपने अस्त्र शस्त्र रख देना अभय की याचना करना और शत्रु की शरण लेना ये इस महान अस्त्र को शांत करने के उपाय हैं जो रणभूमि में इस अस्त्र के द्वारा अवध्य मनुष्यों को पीड़ा देता है वह स्वयं भी सब प्रकार से पीड़ित हो सकता है तिता सभु तम बधिषि अन संग्राम सा भगवान चक्र मे प्रभु तदनंतर मेरे पिता ने वह अस्त्र ग्रहण किया और उन पुज्य पिता ने मुझे उसका उपदेश किया पिता को अस्त्र देते समय भगवान ने यह भी कहा था ब्रह्म तुम संग्राम में इस अस्त्र के द्वारा संपूर्ण शस्त्र वर्षाओं को बारम्बार नष्ट करोगे और स्वयं भी तेज से प्रकाशित रहोगे ऐसा कर कर भगवान नारायण अपने दिव्य धाम को चले गए एक तारायणस्रम तत्प्त पितृबंधुनाह पांडवा से पंचालाक विद्रा व्यबिपति रिवासुरा इस प्रकार पिता ने भगवान नारायण से यह अस्त्र प्राप्त किया और उनसे मुझे इसकी प्राप्ति हुई है उसी अस्त्र से मैं रणभूमि में, में पांडव पांचाल मत्स्य और के कई योद्धाओं को उसी प्रकार खदेणूँगा जैसे सचिव इंद्र ने असुर को मार भगाया था यथा यथा हम इेय तथा निपेतु सपत्न सुक्रमस्वी भारत भारत में जैसा जैसा चाहूंगा वैसा ही रूप धारण करके मेरे बाण शत्रुओं के पराक्रम करने पर भी उन पर पड़ेंगे यथेष्ट अस्म वर्षेण प्रवर्षि प्रवर्षिषेण गए हम स्थित होकर अपनी इच्छा के अनुसार पत्थरों की वर्षा करूंगा लोहे के चोच वाले पक्षियों द्वारा बड़े बड़े महारथियों को भगा दूंगा तथा शत्रुओं पर तेज धार वाले परसे भी बरसाऊंगा इसमें तनिक भी संशय नहीं है सो हम नारायणास्त्र सोहम नारायण महता शत्रुंत श्यामी पांडव इस प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाला मैं महान नारायणास्त्र का प्रयोग करके पांडवों को पीड़ा देता हुआ अपने समस्त शत्रुओं का विध्वंस कर डालूंगा मित्र ब्रह्म गुरु रुद्रोही जाल मकश पांचालाप सदसाज नीवन विभोक्षते मित्र ब्राह्मण तथा तो गुरु से द्रोह करने वाला अत्यंत निंदित वह पांचा कुल कलंक पामर भी आज मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा तथा सर्वे द्रोण पुत्र अश्वस्थमा की वह बात सुनकर कौरवों की सेना लौट आई फिर तो सभी पुरुष पुरुषीर बड़े बड़े शंख बजाने लगे भेरिश्चा तथा सबने प्रसन्न होकर बजाई पीटे घोड़ों की टापों और रथों के पहियों से पीड़ित हुई रणभूमि मानो करने लगी वह तुम धनी आकाश अंतरिक्ष और भूतल को गुंजाने लगी तम शब्द पांडवा श्रुवा पर्जन्य निपम् सथिना श्रेष्ठा से में की गंभीर गर्जना के समान उस तुम्लनाद को सुनकर श्रेष्ठ पांडव महारथी एकत्र होकर गुप्त मंत्रणा करने लगे नारायण तदा भारत द्रोणपुत्र अश्रथा ने पूर्वोक्त बात कहकर जल से आत्मन करके उस समय उस दिव्य नारायणस्त्र को प्रकट किया श्री महाभारत द्रोण पर नारायणास्त्रोक्षाम क्रोध पंचन अधिक शमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायणास्त्र मोक्ष पर्व में अश्वस्थामा का क्रोध विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ